तो विकास यादव जो पूर्व सिद्ध पांच जो रूपोपन्न सब हेतु का वर्णन हो गया और तीन प्रकार के की अनुतरे उनसे दिन जो भी होंगे वे हित्वास तो होंगे और वो पांच प्रकार के जो तो प्रसिद्धि है यहाँ विक्रम थोड़ा अलग है वहाँ सरसंग्रादी से कोई बात नहीं जो विक्रम हो और हेतु का अभान देती हेत्वाभाषा ऐसे वाता पद में आप देखते हैं लेकिन वो समाज थोड़ा संशय तो समाज कौन सा करेंगे ऐसे समाज करना कठिन ऐसे कोई सूत्र नहीं है तू वध का लोक होना चाहिए तो धा भाषा बनेगा एक वो है ना आभाषण क्या आपने कह दिया तो तू वध का लोक होगा तब धस्ता शब्द बनेगा कौन करेगा इसलिए हेतु वर्धना चंद्र मुख इव मुख येतु हेतु अथ सीधी छर् आभासं आवाहन आभासंती आभास ठीक है हेतु आवास हेतु हेतु आवास ये जो आभा उनका ऐसा बन जाए कहीं भी जोड़ी झंझकती नहीं है कि बहुरी समाज करोगे तो गौण हो जाएगा मामला मुख्य कहना है उत्तर प्रदार हो तो आभा को मुख्य बनाना है तो उत्तर पदार्थ होता है तत्पुर तत्पुर देंगे सर जो सब हेतु के संबंधी ये आभा संबंधी जो आभास है इसलिए इनका ऐसा भाष कहेंगे ये सर लोग दोनों विस्पत्ति इसलिए लोगों ने मान लेते हैं हेतुगत तो दोष के लिए अलग और हेतु और हेतु को दुष्ट हेतु के लिए अलग जो पहले वाला विस्पत्ति उन्होंने किया हेतु था और हेतु का दोष और फिर हेतुगत तो जो दोषों के लिए से कर देते हैं इस समाष्ट तो और दूसरा जो हेतु आवास दुष्ट हेतु के लिए इस तो दोनों समासन को भी कुछ लोगों ने स्वीकार किया जैसा भी लोग कोई बात नहीं प्रकरण एक भाई अलग हम लोगों के मत में तथा लिंगत्व न अनिश्चित हेतु रहते ऐसे देश किसको तो कहते हैं जो अनुमति के योग्य अनुमिति का अनुमान करने योग्य पुस्त के कर्म योग्य लिंगत्व अति अनिश्चित है लिंगत्व जो लिंग कौशल है व्यापक अनुमिति का व्यापक साधिका व्यापक बोधक तो लिंगत्व न अनिश्चय हो रहा है ये क्षेत्रों में लिंगत्व का ही निश्चय ना हो उस हेतु का नाम असिधा तो लिंगत्व न अनिश्चित हेतु तीन प्रकार का है आश्र सिद्ध सरोपास नाम से तीन प्रकार का है। सिद्ध यथा आश्रय सिद्धान क्या दे रहे हैं विगन आरविंदोवी अरविंद कोई स्थान है गगन कुसुम है गगन कुसुम गगन कमल नील कमल गगन का कमल है गगन में पैदा हुआ कमल उसका भी अवश्य सुगंधी होगा फूल तो भी सुगंधी जरूर होगा क्यों वो तो कमल है वो जैसे तालाब के कमल के समान सरोजार विंद अत्र गार विदम आते है सचनाश वो जिस अरविंद हेतु को आप ले रहे हैं वो तो हेतु का जो आश्रय पक्ष धर्म तो आप देखोगे पहले वो पक्ष कौन है तो ना अरविंद वही आश्रय ही है नहीं सच नास्क ही असिद्ध हो गया इसको आश्रय सिद्ध कर पक्ष आसिद को आश्रय सिद्ध को बात कि हेतु को च नहीं देखेंगे आगे कार्यक्रम चलेगा ही नहीं आगे पक्ष में सर्वत्र ना भी धुआं में से धुआं न दिखाई देखो पहले परामर्श बनेगा नहीं क्यों? व्याप्त स्वर्ण पूर्वक सब काम होगा जब पक्ष ही असिध हो जाए तो हेतु तो क्या दिखेगा फिर इधर तो अनुभव में आएगा इसलिए जिस हेतु का आश्रय सिद्ध है उस हेतु में लिंगत्व ही अनिश्चय हो गया वह अपने साधिक व्यापक होगा तो यह बात हम निश्चय निश्चित इसीलिए इसको हम आश्रय कर आश्रय सिद्धनाथ केवल स्वरूपासित्व तो यह था और तो स्वरूपाश्रत स्थान देखते हैं अनित्य शब्द साक्ष घटव शब्द क्या है अनित्य है चाक्षवत् चाक्षत है तो पक्ष में कभी नहीं होते शब्द में शब्द तो तभी है चाक्षत कभी नहीं हो सकता है क्रम अलग दिया है अनित पहले लिख दिया अनित्य पक्ष नहीं है कहीं कुछ लिख देते जान बुझ ये तो बुद्धि की परीक्षा है एक जैसे लिख दिया बुद्धि क्या ऐसा नहीं है जान करके कभी कहीं कहीं कहीं लेते मेहनत करेगा जितना मेहनत करेगा उतना तीर्ष होगा जितना तीर्ष होगा जान अधिकारी बन जाएगा बुद्धि को तीर्ष करने के लिए न्याय काम करता बहुत जरूरी है हमारे लोग अरे बहुत खराब है तो बहुत अच्छे से परेशान कर देते हैं जब पूरे पक्षी आती है वो तो नमूना पूरा न्याय ऐसे पढ़ाने लग जाए ग्रंथ ऐसे हो जाए फिर क्या होगा कोई तार करने नहीं पड़ेगी तो छोड़ के भाग जाएंगे तीसरे हिसाब में पढ़ती फिर हिसाब ऐसे ग्रंथ हर जगह पूरे ग्रंथ में मुख्ताड़े कौन है या? हमने कभी नहीं सुनाया तो इसमें मुक्ता पड़ता है कोई नहीं शुरू चल रहा वही मुश्किल है विद्यार्थी क्या नहीं होते पढ़ने को कोई पढ़ता ही नहीं, नहीं।, नहीं हमने सर्वेश्वर गुरु को पढ़ाया सब लोग बने रहो तो हो गया बुद्धि का विकास उसे नहीं हो पा आज भी मेहनत तो नहीं करना चाहता दिमाग को लगा नहीं चाहता स्वरूप घटवत् शब्द अनित्य है होने से चाक्ष के समान घट भी चाक्ष सही है तो भी है आपके तो घट तो में ठीक ठीक कौन हो तो जाएगा ये त्रेत साक्षर अमित घटा घटता बिल्कुल सही है लेकिन वो पक्ष शब्द नहीं हो सकता क्यों वह चाक्षरत्व ही नहीं है अगर साक्षर तो में तो हो सच शब्द ना शब्द है नहीं तब से श्रावण शब्द श्रावण है चाक्षुष नहीं है दोनों हिंदुस्तान आश्रा सिद्ध और स्वरूप रहता है एक तो पक्ष में पक्ष ही असिद्ध हो गया और दूसरे में हेतु असिद है हेतु पक्ष में नहीं है इन दोनों में है दोनों हेतु ऐसे बन गई ये हेतु ही करने लायक कर नहीं रह गए दोनों अपने आप हाँ में सही है जहाँ जहाँ अरविंद जगत वहां सुर रहेगा जहां जो पक्ष होते वहां अमित रहेगा ये दुर्घन से नहीं है लेकिन व्याप्ति सही होने के बावजूद भी हेतु में असिद्धता गया क्योंकि इनका जो आश्रय है वह असिधि हो रही है या तो हेतु आश्रय में नहीं है या तो आश्रय ही अस्तित्व है आश्रय ही नहीं है किनारे इनमें आश्रय ही नहीं है अच्छा व्यापक का सिद्ध सुधी का व्यापक का सिद्ध भी जो प्रकार का होता है बेतुल ग्राहक प्रमाणाभाव आप सोपारी भावा आप दूसरे को पढ़ा कर संघना उपाधि का सद्भाव उपाधि सोपाधिक एक और बता रहे हैं व्याप्ति ग्राहक प्रमाण अभाव व्याप्ति के ग्राहक प्रमाण न होने से व्याप्ति अधिक हो गया व्याप्ति अचित होने से व्याप्ति का आश्रय व्याप्ति जब तक तो व्याप्ती असित न हो व्याप्य से नियोजन था कि व्याप्ति का आश्रय है व्याप्य व्याप्ति का मानने का मतलब हुआ व्याप्या सिद्ध ही मानना पड़ेगा कितने व्याप्त सिद्ध ही कहा जाता है तो तरह प्रथम ये था पहला वाला दृष्टान कौन है शब्द क्षणिक सत्वा सब जैसा है क्षणिक होने सत्व होने से ये बौद्धों का अनुमान क्षण सर्व आप उल्टा बोलते हैं फिर तो क्रम करता फिर भूल जाते हैं याद गलत करते हो पहला है सर्व क्षणिकम क्षणिगम क्यों है क्षणिकम क्षणिकलक्षण स्वलक्षण जिसमें स्वक्षण स्वलक्षण है तीसरे सर्व दुखम दुख अतएव सर्व शून्य सर्व क्षणिक सर्व स्वलक्षण सर्व दुख सर्व क्षण स्वलक्षण दूसरे स्वलक्षण है तीसरा दुख है चौथा शून्य बौद्ध उनके ही यहाँ पर दृष्टान है, ये है हमारे मत के व्याप्ति ही आती है यह सत्य उनके जाए, अर्थ क्रियाकारिता, हमारे सत्य क्षणिक जाति नहीं या न्याय में क्या होता है सत्य माने जाति सत्ता जाति को लेते हैं है न और वेदांत में सत्य माने ब्रह्म हो जाता है ये सब नहीं है न यहाँ न्याय है न्याय के अनुसार यहाँ सत्य होता है जाति तो यह अनुमान है बौद्ध का इसलिए यहां सब सबसे बौद्धों से लेना है क्रिया यह सब मने जो जो, जो तो क्रिया अर्थक्रियाकारी है वह वह क्षणिक होता है जैसे कि शब्द शब्द में उन्होंने पक्ष में नटा दिया शब्द भी, सब को भी सब तक होने से शब्द भी हम क्षणिक मानेंगे यक तक नीलम यथा जल पटल उनके मत में बौद्धों में अनुमान का दो ही वाक्य होतेज्ञा हेतु उदाहरण निगमन पांच होते हैं ना उनके हेतु अलग नहीं प्रतिज्ञा में हेतु विशिष्ट प्रतिज्ञा मानते दो ही वाक्य मानते हैं प्रतिज्ञा और उदाहरण उदाहरण प्रतिज्ञा है शब्दो, शब्दो, शब्दो, शब्द शब्दों क्षणिका सब्तक क्षणिका सबका यह सब तक क्षणिका जल प्रणलम क्योंकि प्रकाश शब्दादि की इसीलिए में उसी प्रकार है जैसे जलधर पटल है उसी प्रकार से में क्या है दिया है जलधर पटल कहते हैं बादल के समूह जलधर है बादल उसका पटल मन समूह जैसे है कैसे क्रियाकारी है बार बरसाणा ही उनका प्रयोजन है बरसाण रोटी जो क्रिया जो है जब जीत जुन पर गिरना ये उसका प्रयोजन है जिससे फसल आदि हो गए नदी आगे भरे कुआ भर जाए तालाब भरे तो ये सब भरे इसीलिए अर्थक्रिया कार्य से जलधर पटल में जैसा है अतः वो क्या है क्षणिक भी है ठीक उसके वो शब्द भी गए अर्थक्रिया कार्य होने से वे भी क्षणिक है इसी न्यायमत में भी शब्द तो क्षणिक है उसके बावजूद वो किस प्रकार से घटाना चाह अनुमान करना चाह रहे हैं ये अनुमान नहीं बन सकता न तो सप्त क्षणिकत्व और व्याप्त ग्रहण मस्ती सप्त और क्षणिकत्व के व्याप्ति का जो आपने ग्रहण किया है किसी ग्राहकवास्थ्य में हमारे दृष्टिकोण में न्याय की दृष्टि से कोई प्रमाण नहीं हो सकता क्यों क्योंकि उनके करो उन जिससे ग्रहण करेंगे ऐसा कोई स्थिर हो वो ग्रहण करेगा ना या व्याप्ति कौन ग्रहण करेगा बताओ क्योंकि जो व्याप्ति ग्रहण करने वाला है वो भी क्षणिक है ग्रहण कौन करेगा जो ग्रहण करेगा तो क्षम रहेगा नहीं बोलने को मैंने ग्रहण किया तो वो भी वो शब्द जिसके जिस व्याप्ति ग्रहण कर रहा है व्यक्ति भी क्षणिक है तो ग्रहण करने वाले भी क्षेम तो जो खत्म हो जाएंगे ना तो प्रमाण कार्य व्याप्तिक ग्रहण करने का कोई प्रमाण बनता ही नहीं है सोताजिक व्यापकता सिद्ध यदि सोता भी कह दोगे फिर तो व्यापकोटी में चला जाएगा आप नारक दो भाग जो कर रहे हो व्यापक दो प्रकार का है एक है और एक निरुपाधिक है से इसको ही सोपालिक बना दोगे तो से या सत्वस्य सोपालिकोषित करने के लिए हेतु को सत्व सत्रुपय हेतु हेतु में जो है आप व्यक्ति को लाने की दृष्टि के लिए अगली उपायु का प्रयोग लग जाओगे व्यापक सिद्ध हो उच्च मारायाम क्षणिक अन्य प्रयुक्त समिति अग्रद्यास क्षणिकत्व जो, जो, जो अन्य प्रयुक्त हो जाएगा अन्य प्रयुक्त हो जाएगा मैंने स्वयं ही हेतु में असिधि सिद्ध नहीं कर पा रहा है तो स्वयं साथी को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो रहा है अन्य के द्वारा शादी को सिद्ध कर पा रहे हैं अन्य प्रयोग हो जाएगा इसी अब स्वीकृत स्वीकार करना पड़ेगा जो कि बहुत मत के लिए वो अनुचित हो जाए स्व सिद्धांत का प्रत्याग्र का दोष आ जाएगा इसे बौद्धों के अनुमान में दो ये हम माने गए एक विशिष्ट पक्ष कथन करते हैं और दूसरा के द्वारा घटाली सब पदार्थिर मैं अक्षणित करके दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष जो उनके पास खंडन हो रहा है ना वो कार्य सर्वम क्षणिक घटाली क्षणित नहीं हो रहा है फिर से है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही घटालियों में सत्य घटाली कहते हैं हमारे मतलब सत्य है उनके मध्य विसिक हाँ हमारे यहाँ पदार्थवादी नहीं है क्षणिक पदार्थवादी बहुत इनका कहना है अतः आपका ये जो अनुमान है जिसमें आप आज व्याण करना चाह रहे हैं ये तक क्षणिक किसी भी प्रमाण ग्रहण नहीं होता। आप दो ही प्रमाण है एक प्रत्यक्ष है।, है ना? और अनुमान आप कर रहे हैं, एक अनुमान के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण एक समर्थक बनेगा व्यक्ति ग्रहण करने में इन प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहा है रहा है, घटाने में क्षणिक नहीं ला रहा है इस इसे व्यक्ति कहा ग्रहण करोगे इसके अलावा कोई तीसरा प्रमाण आपको है नहीं अति इस ग्रहण करने वाले कोई प्रमाण न होने वैसे इस हेतु हम व्यक्तितेंगे ये प्रक्रिया द्वितीय यथा द्वितीय का दृष्टान से लेकर चर्चा हो चुकी है दोपहर उसी को हिंसा अधर्म साधन हिंसात् कृत हिंसा वकृतनी हिंसा पक्ष है वह भी अधर्म का साधन है क्यों हिंसा होने से कृतबाई हिंसा के समान अत्रिय अधर्म साधन से हिंसात्म तो न प्रयोजकम अधर्म साधन के साध्य को सिद्ध करने के लिए हिंसा हेतु तो अपने आप में प्रयोजक या तो पर्याप्त नहीं है कि निषिधत्व मेव प्रयोजक निषिद्धत्व विशिष्ट हिंसा ही प्रयोजक बनता है जो वेद निषि है वही अधर्मगत जनक है इसे विधित जन्यो धर्म हा निषिजन्यो अधर्म हा यक्षण अवेद विधिकार ने जोड़ दिया वेद विहित वे जन्यो धर्म वेद जन्यो अधर्म इसे निषिवे प्रयोजक तो होता है अधर्म जनकत्व में केवल हिंसा प्रयोजक नहीं होता निषि क्या है उपाध्यवत निषि तत्व को ही तो उपाद माना जाएगा जाए। तो समझा जाए। है साठ्य व्यापकृति साधना व्यापक उत्पादक उपाधि लक्षण साठ्य व्यापक होते हुए साधन व्यापक होने का नाम ही उपाधि है ऐसे उपाधि का लक्षण समझना तत्विवे निषि उपाधि में यह उपाधि का लक्षण है निषिधत्व में साध्य अधर्म साधन जो चीज है साध्य क्या है अधर्म तो साधर्म रूप का साधन अधर्म साधन व्यापक साध अध साध्य था तो व्यापक बन जाता है कौन निषिदत्व क्योंकि साधन तब अवश्य निषि जहां जहाँ अधर्म साधन है वहां पर अवश्य ही निषिद्धत्व रहेगा साधन हिंसात्म न व्यापक निषि ऐसा हिंसात्म निषिव इसमें व्याप्त बनेगा नहीं साधन को अव्यापक हो गया निषि जैसे यत्र आपने कहा नहीं यत्र ये हिंसात्तम तरह अवश्य निषिधत्म तरह निषिम यह आवश्यक ही नहीं कर सकता आवश्यक है का आप नहीं बोल सकते क्यों क्योंकि यज्ञीय पशु हिंसा यहाँ निषिधत्व भाव यज्ञ में पशु हिंसा होती है निषिधत्व विधि नहीं है बल्कि निषिदत्व नहीं है विधि ये ये ये पहले प्रशिंसा होते थे तो ये समय समय की बात है बार बार हम बोलते हैं युगों की व्यवस्था है यह युग प्रशुंसा के योग्य नहीं है मनुष्य जो पैदा होते हैं वो हर युग में जो पैदा होने वालों का क्वालिटी अलग अलग तो सत्युग में पैदा होते हैं वो सर्वोत्ष्ट क्वालिटी का सतुगुण वाला है तुम्हें सतुगुण प्रधान रजवन तुण तो बहुत कम रेतायु में जो पैदा होते हैं वहां रजवन प्रधान है सतुण तो गुण बराबर है ठीक है और जब आएंगे आप बापरयुग में वहां तो रजवन प्रधान है लेकिन तमगुण ज्यादा सतगुण का विधि करने की जरूरत है इसलिए करते यहाँ मनुष्य मनुष्य हिंसा करने में लगा हुआ इन करने है इन्हें हिंसा जरूरत कर ठीक है लेकिन जिस प्रकार से करने की विधि है उस प्रकार से करते हैं क्या हम मुसलमान से पूछते हैं तुम भी हिंसा कर बकरी का टो कौन मना करता है लेकिन विधि भी विधि कैसा विधि के अनुसार तुम कर रहे हो क्या तो पूरा कशु खाता है तो को जाकर फेंक देता है शास्त्र में है है है है अंग अंग बताया है। करने के बाद दस अंग है। के बाद को निकालना बाकी खाने लिए नहीं है। एक चट्ट गड्ढा पहले से तैयार करने को रखा है बोला उस गड्ढे में उसको दखना है खाने के लिए है। और जो दस अंग हैं जिस बर्तन में रखा है अंगों का मंत्र के साथ उस अंगों को आरोपी दे दिया जाता है खाने के लमाश मिला कहा और जब लगा हुआ करते ना तो उस तो पर पानी धो देना पांच लोग बांट के खा जब पका के बढ़िया जो है बिरयानी बना के खाने को खा है तुम बकरी काट के भगवान के नाम से अल्लाह के नाम के और तो बिरयानी बना के रहा है कॉक तेल खाता है, खाता है। तो नहीं, नहीं नहीं कहा। वो हमारे साधन है बस आप दूध नहीं डालते हो ना तो वो भी तो चीज है आप धान डाल रहे हो जव डाल रहे हो वो भी तो बीज डाल पौधे उठते हैं ये भी जीवात्मा इन जीवन को डाल रहे हो अपने स्वर्ग पाने के लिए और भगवान के प्रार्थना करते हैं ये सामग्री नष्ट हो रहे हैं इन सामग्रियों में जो भी जीवा भिमानी है उसका भी कल्याण हो इस दवाई पकड़ा काट रहे हैं दूरी पर काट रहे हैं पानी कार्य पर उनका कल्याण उतार्थ न होता है उनके कल्याण कल्याण करें उनकी योनी मुक्ति नहीं हुई योनी मुक्ति अलग शब्दावली है और उनका कल्याण की तो प्रार्थना कर अलग चीज है दोनों अलग चीज है हम वध कर रहे हैं उनको अपनी योनि से मुक्त करने के लिए नहीं अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं अपने स्वार्थ क्या है हम स्वर्ग पाने के लिए उनको मार रहे हैं लेकिन मार रहे हैं तो साधन के भी हम हित चाह रहे हैं उसमें भी जिनको हम मार रहे हैं उनके भी हित हम चाह रहे हैं जितना उनको को आप दें। तो कर है उन है। हैं आप रोटी क्यों खा रहे रोटी का क्या हित है इसमें तो क्यों नहीं जीव है ये भी चीज है इनमें प्राण है ये प्राण ना हो तो खाने का प्राण है आप में प्राण ना हो आपको प्राण छिड़के कैसे मिले खाने से भी प्राण घास में भी प्राणीज प्राण धारण करने का चीजें बस ये चिल्लाते नहीं रोते नहीं खून नहीं निकल रहा अरे वो जो पानी निकल रहे है काटे तो वही उसका खून है भांगा नहीं करते हो ना छीलते हो तो पानी निकलता उसका बसो तो लाल रंग नहीं है इसलिए आप समझ रहे नहीं है अरे उस जीव का वही खून है सभी जीवों में लाल रंग का खून होता नहीं है बहुत सारे जलीय जंतु है जीव जंतु उनके खून काटो कहा लाल निकलता है खून पानी पानी वो हमारे वो दृष्टि नहीं है परे संस्कार है ऐसा बनाने हम सब्जी को आराम बेटा लेते नहीं बेच रहे ये भी मर रहा है बेचारा ये खूह निकल रहे हैं ये भी रो रहा होगा चिल्ला रहा होगा हमें नहीं दे रहा बकरा हो चिल्लाता तो तो। तो। लेकिन वास्तव में बकर्रा में और सब्जी में कोई अंतर नहीं है वास्तव ये भाषा में हम क्या कर लेते थोड़ी सब्जी अमरिया करना बकरी काटना <laughs> कि वो अभी भाषा में भले अंतर कर लो ले लो आत्तमिक जीव हनंत तो हो ही जीवो जीव से अन्नम भवत थोड़ा सा ये भी सात तो को यही शुरू किया तुम सोच रहे हो तो मर जाएंगे महाभारत में युद्ध होगा और मैं क्या करो मैं तो निकल आया मैत्री शुरू किया ना मैत्री से मिला तो मैत्री महाराज करे मोरत कहीं का जीवो जीवस से विश्वास नहीं जीव मर रहे हैं वो जीव नहीं मरेंगे तू जिन्ना नहीं रह सकता जितने जीव अंदर जा रहे हैं वो नहीं मरेंगे ना आप जिंदे नहीं रह सकते जीव हत्या निरंतर हो रही तुम्हारे शरीर के अंदर वो दिख नहीं रहा रहते लोग अपने मतलब में तुम ठीक मानते हो जहां अपने मतलब नहीं है उसे बुरा मान लेते हो ले तो ये तो न्याय नहीं है क्यों नहीं बिंसा तो रही अपने मतलब भी इंसा है आप जो सोचा की बात ले रहे हो आप नहाते हो कितने मर रहे हैं आप जो नहीं करना चाहते तो दूसरे के कराने पर तुम बोल रहे हो चीजी मरने ले की लेकिन आप खुद जो कर रहे हो उसमें कितने मर हो नहीं कि ना आप हम नहाते वहां पर कितने मर रहे होंगे कितने पानी पे बहते होंगे क्यों नहाते तो नहा आप लेटते हो कितने मच्छर मरते होंगे इधर करवट उधर करवट लेते हो दब जाते मच्छर जाते ऐसा तो नहीं होता है मरते हैं तो तभी आपके दिल्ली जीते तो आप दिल्ली जियेगी चीनी उनको जिंदा देना रखना है तो जीवन डाल दो मेहनत करो मेहनत तो नहीं करना सुरक्षा तो करो तुरंत नहीं फिर उसी समय तुरंत डालो जो तुरंत डालो साफ करो साफ करो जीवन बहन करो टाइट करो नहीं बोतेंगे नहीं हो हम लोग क्यों नहीं जा रहा ये बताइए यहाँ क्यों नहीं जा रहा उनके रसोई घर में क्यों नहीं जाता आपके ही क्यों जा रहा? आपके लापरवाही से जाना तो नहीं बोल रहे अपनी लापरवाही कर रही है। कहीं ना कहीं आपके अंदर कमजोरी है ना क्या पनी डालो मैं डन भी है पनी के साथ कागज रखो कुछ तरीका सोचो उसके तरीका दिमाग लगाना पड़े ना उसमें बिसाना है तो हर चीज में वास्तव में हिंसा है अब एक हिंसा हम किस दृष्टिकोण से कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं वो समझना है हम खाने के लिए ना करें वेद ने कहा अमुक उसमें वेदी के जरूरी प्रसंसा पूरा विश्व प्राप्त करेगा ऐसे भी याद है कि प्रशंसा नहीं है वो विश्व साधन बनते हैं उनको करो ये तो स्वतंत्रता आपको है वेद ने रजगोई सागर को ले कामिक रजगुणी भी है सतगुण तो वाला भी कामिक पुरुष है काम की कामिक पुरुष कामिक पुरुष भी तो है सात्विक जो कामना आप तो कामिक पुरुष है तो फिर सात्विक साधन है रजगुणी है तो फिर रजगुणी साधन है वेद ने सतव साधन बताया जरूरी आप बकरा काट के स्व प्राप्त करें दशो परमाणा करहां पशु आ गए में नहीं जा रहे हैं। ग्राम जाकर ही था। उसे राजा लोग करते थे लोग करते थे वैश्य वगैरह करते थे ऐसे या बस ये की गलती यहाँ पर ये हो रहा है तो फिर तो देवता के काट के प्रसाद खाने लग गए खाने के लिए काट रहे हैं ना मुख्य लक्षण तो खाना है देवता को प्रसन्न करना नहीं है वो तो सेकेंडरी है गौन है मामला वो अपना खाना पहला सोचते हैं पहले ही निश्चय हो जाता है कौन सा किसके पास जाएगा कौन खाएगा सब काटेंगे पादे में निप्टी मछली चढ़ाओ तो है मंदिर मछली चढ़ाते वहाँ वहाँ भी क्या पंडे उनकी व्यवस्था है कौन सी क्वालिटी का मछली किसी को पास जाएगा किस पंडे खाएगा तो हर तरह के मंदिर बना लिया पंडितों हर तरह के पंडित भी है भगत भी है यजमान भी तो ऐसे मूर्ख है दुकानदार कैसे चलेगा मूर्ख ना हो या तो कहीं कही भी उनकी पंडो में काम करेगा पंडित पंडित डांटते नहीं हम नहीं मानते इसको ना करो तो ब्राह्मण तो। तो भी छोड़ देता हूँ तो इन्हें भी जगह कुछ पंडित जी ठीक है आप अमर से अमर थोड़ा नहीं दो तो जजमान भी तो है तभी सब चला नहीं तो कहां से चल पाई कथ हिंसा वेद ने विधान किया सबके लिए विधान नहीं किया कामों की पूर्ति के लिए किया और उसमें भी खाने का कहीं भी नहीं है नाम वहां पर किसी पशु जरू नहीं है उसी साधन से करो ये भी नहीं था जहां है उसकी चर्चा करें तो कोई करता भी है तो वो आदर्शताप भाई हिंसा से होता है तार इस से नहीं होगा ये तात्पर्य क्योंकि वहां खाने का नहीं है भाई हिंसा क्या है आप खाने के लिए कर रहे हैं और यहां हिंसा कर रहे हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर रहे हैं खाने के लिए नहीं कर रहे हैं और अगर खाने का विधान भी नहीं है एक टुकड़ा भी खाने को नहीं मिलेगा ये खाने के लारस्य नहीं है ना वहाँ किसी वींसा से पापरा नहीं मानलिया निषिधहंसा आते ही पाप इसलिए मानते हैं छात्री व्यवस्था तचस् निषिधत्व निशेद इत्यादि क्यों ये ये हिंसा सन्दर्भ तर अवश्य निषिधत्व न नहीं क्यों यदपुश हिंसाया निषिधत्भा तदेश निषि उपाधि सद्भा उपाधि का होने अन्य अन्य अन्य से अन्य प्रयुक्त व्याप्ती को जीवी हिंसा उपाधि व्याप्त सिद्धमे वह है, है। इस तो तो उपाधि किसे कहते उप आ धागा धागा तो की के धातो से की मने समीप आ समंता प्रत्योग समीपवर्ति आमंता दधा संक्रामी सीएम धर्मी उपाधि समीप समीपवर्ति समीप में रहने वाला वस्तु जो है उसमें क्या करता है आ मन समता पूर्ण रूपेण दी आधान करता है क्या आधान कर दिया उसने संक्रमण संक्रमण किया संक्रामयति स्वयं धर्मम अपने धर्म को अपने गुण को उसमें डाल दिया ऐसे करने वाले का नाम ही उपाध्याय समीप वर्कनी आक्राम यम धर्मम की उपाधि निषि जैसे मिथ्या भाषण निषेध किया परद्रव्य अपहरण निषेध किया परस्प्री सेवन निषेध किया मद्यपान निषेध किया इन निषेधों में ही पाप जनगत अद्रव साधन रहेगा क्यों तो इनमें विधि ने हमने वेदों ने निषेध किया है इनमें निषिधत्व रहता है वही वही जनकत्व पड़ेगा और जो अन्य प्रशुनि है यज्ञ प्रशुहसा है उसमें निषिव न होने से उसमें उतना अधर्मजनकत्व तो नहीं माना जाता है किंतु वहां पर हम उसको पुण्य का जनक मानते हैं ये शास्त्रीय व्यवस्था में दिया और भी है